नहीं प्रतियोगी एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे ओम पिछले दिनों में हमारे सांख्य दर्शन के सूत्र हो गए पूरे अब योग दर्शन के सूत्रों का अध्ययन करेंगे सूत्र पहले पाद का पंद्रहवां सूत्र है मेरे साथ बोलिए दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस वशीकार, वशीकार संज्ञा वैराग्यम हिंदी अर्थ पढ़तम में नीचे लिखा है वर्तमान जीवन में अनुभव किए हुए और सुने हुए विषयों की तृष्णा से रहित योगी की मन इंद्रियों पर पूर्ण वशीकरण की अनुभूति अपर वैराग्य है योग दर्शन में दो प्रकार का वैराग्य बताया है कितने प्रकार का और दो प्रकार की समाधि बताई है समाधि भी दो प्रकार की एक का नाम है संप्रज्ञात समाधि बोलिए और दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि तो संप्रज्ञात समाधि छोटी है असंप्रज्ञात ऊंची समाधि है और समाधि का जो कारण है वो है वैराग्य अभ्यास और वैराग्य दो उपाय बताए थे एक अभ्यास करना और एक वैराग्य इन दोनों से समाधि प्राप्त होती है छोटी समाधि के लिए छोटा वैराग्य ऊंची समाधि के लिए ऊंचा वैराग्य दो प्रकार की समाधि दो प्रकार का वैराग्य ये जो पंद्रहवें सूत्र में वैराग्य की बात बताई ये छोटा वैराग्य है इसको अपर कहते हैं पर माने ऊंचा अपर माने छोटा तो ये छोटा वैराग्य कैसा है जो संप्रज्ञात समाधि को उत्पन्न करता है इस सूत्र में बताया कि दो प्रकार के विषय होते हैं एक होते हैं दृष्ट विषय दूसरे आनुश्रविक विषय सूत्र में जो ये दो शब्द लिखे हैं पहले वाले इसको विषय शब्द के साथ बारी बारी से जोड़ेंगे पहले कौन से दृष्ट विषय और दूसरे आनुश्रविक विषय ऐसे दो तरह के विषय हो गए अब दृष्ट विषय वो हैं जो हमने इस जीवन में देख लिए रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये पांच विषय कहलाते हैं जिनका भोग जीवात्मा इंद्रियों के माध्यम से करता है तो जो विषय इस जीवन में हमने देख लिए भोग लिए अनुभव कर लिए उनका नाम है दृष्ट विषय और दूसरे हैं आनुश्रविक विषय जो इस जन्म में भोगे नहीं सुने हैं स्वयं भोग कर नहीं देखा, सुना है कोई किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाए तो सुना तो है भाई उसके ठाट होते क्यों जी आप जानते हैं ना सीएम के बड़े अच्छे ठाट होते हैं पर शायद सीएम बनकर देखा तो नहीं ना आपने अभी, अभी सीएम बने नहीं ना सुना तो है कि सीएम को बहुत सम्मान मिलता है बहुत अधिकार होते हैं बहुत सत्ता होती है संपत्ति होती है नौकर चाकर और ये हो बहुत सारी सुविधाएं होती है बड़ा सुख होता है उसको ऐसा सुना ऐसे पीएम है प्रधानमंत्री उसको भी बहुत सुविधाएं होती है सत्ता अधिकार होता है पर स्वयं बनकर नहीं देखा इसको बोलेंगे आनुश्रविक विषय तो ये दो प्रकार के विषय हैं जिनमें लोगों की सुख लेने की इच्छा बनी रहती है सुख लेने की जो इच्छा है उसका नाम है तृष्णा क्या नाम तृष्णा तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा सुख लेने की इच्छा तो दृष्ट विषयों में भी सुख लेने की इच्छा बनी रहती है जो जो चीजें आप खा चुके देख चुके घूम लिया फिर लिया सुन लिया देख लिया सब कर लिया उन विषयों का फिर से दोबारा सुख लेने की इच्छा बनी रहती है इसको कहेंगे दृष्ट विषय में तृष्णा और जो कुछ अभी भोग कर नहीं देखा उसका सुख लेने की भी इच्छा रहती है वो हो गई आनुश्रविक विषय का सुख लेने की इच्छा ऐसे दो तरह की इच्छाएं हो गई ठीक है अब है इस तृष्णा से पहले वी वी और जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा वि तृष्णा विष्णा का अर्थ है तृष्णा हट गई विगता तृष्णा चली गई खत्म हो गई इच्छा नहीं रही अब दृष्ट विषयों का सुख लेने की इच्छा नहीं रही आनुश्रविक विषयों का सुख लेने की इच्छा नहीं रही कोई इच्छा नहीं कोई सुख लेना नहीं चाहते जब ऐसी स्थिति हो तो जिस व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है उसे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए इसलिए हम पिछले दिनों कह रहे थे ना सुख मत लो वो बंधनकारक है हानिकारक है राग उत्पन्न करेगा तो वैराग्य में ये इच्छा छोड़ देनी है तो जिस व्यक्ति की ये दोनों इच्छाएं छूट गई और अगली बात क्या है वशीकार संज्ञा मन को वश में कर लेने की अनुभूति क्या बोला मन को कर लेने की अनुभुती। उसको अनुभूति है मेरा मन मेरे वश में मेरे अधिकार में सौ प्रतिशत कि सौ प्रतिशत।, प्रतिशत मेरा मन मेरे अधीन है मेरे अधिकार में है मेरी इच्छा के बिना मुझे कहीं घसीट कर नहीं ले जा सकता साधारण व्यक्ति प्राय ऐसा महसूस करता है जी क्या करूं ये मन मानता ही नहीं मैं नहीं चाहता हूं फिर भी मुझे घसीट ले जाता ऐसा लोग अनुभव करते हैं या नहीं तो उसकी ये स्थिति नहीं है कि मेरा मन मुझे चाहे जहां घसीट ले जाए ऐसा नहीं है मेरा मन पर पूरा अधिकार है मैं जो चाहूंगा वही विचार मन में लाऊंगा जो नहीं चाहूंगा नहीं लाऊंगा मेरा मन पूरा नियंत्रण में है जैसे कार आपके नियंत्रण में रहती है वैसे ही स्कूटर बाइक आपके नियंत्रण में रहती है पूरी रहती है सौ परसेंट ऐसे ही उस योगी व्यक्ति के मन में उसका मन जो है उसके पूरे अधिकार में रहता है। तो इस स्थिति का नाम है वैराग्य अपर वैराग्य है ये तो छोटा वैराग्य है आप बताइए कहने को यह छोटा है वैसे वास्तव में तो बहुत ऊंचा पर यह है बहुत बढ़िया जिसको ऐसा वैराग्य हाथ में आ जाए खुश हो जाता है मस्त हो जाता है फिर कोई समस्या नहीं है फिर कोई टेंशन नहीं है यही तो बड़ी टेंशन है कि मन कंट्रोल में नहीं है मन घसीट ले जाता है। अब इसका मन घसीट घसीटके नहीं ले जाता इसका मन उसके नियंत्रण में रहता तो यह हो गया अपर वैराग्य इस वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि आरंभ होती है संप्रज्ञात समाधि में सूक्ष्म प्राकृतिक तत्वों की अनुभूति होती है और जीवात्मा के स्वरूप की अनुभूति होती है ये दो अनुभूतियां सम्प्रज्ञात समाधि में होती हैं, जिसका कारण ये अपर वैराग्य है जैसे तनमात्राएं मन इंद्रिया बुद्धि ये सूक्ष्म तत्व है ना इनकी अनुभूति सम्प्रज्ञात समाधि में हो जाती है और जीवात्मा उसकी भी संप्रज्ञात समाधि में अनुभूति हो जाती है तो ये सम्प्रज्ञात समाधि का कारण है तो अब हमको ये देखना है कि हमारा 100 में से कितने प्रतिशत मन पर नियंत्रण है और कितने प्रतिशत हमारी इच्छा कंट्रोल में आई इच्छा रही नहीं रही घट रही है बढ़ रही है क्या हो रहा है उसका पूरा परीक्षण करते रहें तो धीरे धीरे पता चल जाएगा हमारी वैराग्य की क्या स्थिति है यदि सांसारिक सुख भोगने की इच्छा बढ़ रही है तो समझ लीजिए राग द्वेश बढ़ेगा इच्छा घट रही है तो रागद्वेश घटेगा जितना रागद्वेश घटेगा उतना वैराग्य बढ़ेगा जितना राग द्वेश बढ़ेगा उतना वैराग्य घटेगा इस तरह से समझना चाहिए ठीक है जी समझ में आ गया अपर वैराग्य तो अब इसका अभ्यास करना है अपना परीक्षण रोज करते रहिए देखते रहिए इच्छाएं घट रही हैं दे है, है है या बढ़ रही हैं बोलिए वैराग्य द्वेष नहीं है द्वेष और वैराग्य में अंतर है सुनिए क्या अंतर है राग को समझिए राग क्या है आपने हलवा खाया मिठाई खाई सुख लिया मजा आ गया क्या बात बहुत बढ़िया ये आपने सुख ले लिया सुख ले लिया तो राग बनेगा उसमें अटैचमेंट हो जाएगी आपको ये जो संस्कार बनेगा राग वाला दो चार दिन में फिर इच्छा पैदा करेगा आज फिर वही मिठाई लाओ आज फिर वही हलवा लाओ आज फिर उसका सुख लेंगे इसका मतलब राग बढ़ रहा है अब दूसरा है द्वेष एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया आपको बड़ा दुख हुआ कि कैसा आदमी है धोखा देता है इतनी भी ईमानदारी नहीं है आपको उससे दुख हुआ तो दुख होगा तो द्वेष होगा आपके मन में गुस्सा आएगा उससे बदला लेने की इच्छा होगी और आप मौका ढूंढेंगे अवसर की तलाश में रहेंगे मेरा मौका आते ही इसको दिखाऊंगा दिन में तारे कैसे धोखा देते हैं मैं कोई कम थोड़ी उससे बताऊंगा इसको तो यह अगर विचार मन में है तो इसका नाम है द्वेष अब जो वैराग्य है वो इन दोनों से अलग है राग भी नहीं द्वेष भी नहीं कैसे नहीं मिठाई खा ली और कल बताया था सुख नहीं लेना कल दो तीन उपाय बताए थे ना मिठाई खानी है पर सुख नहीं लेना अगर सुख नहीं लिया तो राग नहीं होगा और फिर किसी ने गाली दी अपमान किया धोखा दो, दिया झूठा आरोप लगाया कुछ भी किया अगर आप उससे दुखी हो गए तो द्वेष होगा और दुखी नहीं हुए तो द्वेष नहीं होगा उसका नाम है वैराग्य द्वेष नहीं करना वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो किसी से भी द्वेष नहीं करना द्वेष अलग चीज है वैराग्य अलग चीज है अभी सुनिए वैराग्य जो है वो न्यूट्रल पोजिशन है जीरो और राग इधर चले गए द्वेष इधर चले गए एक प्लस में एक माइनस में और न्यूट्रल में खड़े हैं तो वो वैराग्य है वो जीरो पोजीशन है वहां रहना है कैसे होगा जब सुख लेंगे तो राग होगा सुख नहीं लिया तो राग नहीं होगा दुख हो भोगेंगे तो द्वेष होगा दुखी नहीं हुए तो द्वेष नहीं होगा तो फिर कैसे होगा मन में क्या स्थिति होगी ये होगी मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं ये वेरायटी है वस्तु सुख वाली मिल गई तो ठीक है अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए खा लेंगे सुख लेने के लिए नहीं सुख लेने के लिए नहीं खाना स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाना ऊंचा मिल गया तो वैसा खा लेंगे नीचा मिल गया वैसा खा लेंगे आज दाल में नमक कम हो गया तो कोई बात नहीं झगड़ा नहीं करना गुस्सा नहीं करना दुखी नहीं होना और अच्छी स्वादिष्ट दाल मिल गई बढ़िया पकी हुई तो ठीक है खा लेंगे सुख नहीं लेना तो आप राग से बचेंगे फिर सामने वाले ने दुख दिया अन्याय किया झूठ बोला धोखा दिया उससे दुखी नहीं होना उस दुख से बचने का रास्ता है वही शब्द कोई बात नहीं तीन शब्द बोलिए कोई बात नहीं। कोई बात दुखी नहीं होना तो द्वेष नहीं होगा न्यूट्रल रहेंगे छोटी मोटी घटना होगी दुख दुख की छोटी मोटी घटना हुई कोई अन्याय हो गया कोई अव्यवस्था हो गई तो अपने मन को शांत रखने के लिए अपना वैराग्य बनाए रखने के लिए ये तीन शब्द आपको काम आएंगे कोई बात नहीं तो इतने में आपका मन ठीक रहेगा तो ये वैराग्य की स्थिति है ट्रेन लेट हो गई एक घंटा लेट हो गई अब आपको गुस्सा आएगा क्या रेलवे वाले बेकार लोग हैं टाइम का ध्यान नहीं रखते हमारा काम बिगड़ जाएगा गए, इतना जरूरी काम है अब ऐसे आप दुखी होते रहेंगे तो गुस्सा आएगा और द्वेष होगा पर आप कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं एक घंटा लेट हो गई तो हो भी क्या कर सकते हैं अब ट्रेन वालों को गाली देंगे तो ट्रेन जल्दी तो आएगी नहीं वो तो जब आएगी तब आएगी आप कुछ कर नहीं सकते क्यों दुखी हो रहे हैं तो खा और द्वेश बढ़ेगा इसलिए वहां न्यूट्रल पोजीशन रखनी है और तीन शब्द बोल देने कोई बात नहीं अब कभी कभी बड़ा अन्याय हो गया किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया आपके दस बीस लाख रूपये खा गया देता नहीं मना नहीं करता देता भी नहीं आप उससे तकाजा करते हैं भाई हमारा पैसा दो हां हां दूंगा मैं कोई बेईमान थोड़ी हूं पैसा आवा तो दो ना पैसा है ही नहीं आएगा तो दूंगा ऐसे ऐसे बहकाता रहता और देता नहीं तो उस स्थिति में आपने एक बार मांगे दो बार मांगे बीस बार मांगे आपने समझ लिया ये बेईमान हो गए देता तो है नहीं ऐसे ही खाम खा रहता तो आपको समझ में आ गए ये पैसे नहीं देगा तब भी उससे द्वेष नहीं करना तब क्या करना समान द्वेष्टि तम वो उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए और तीन शब्द बोलिए ईश्वर न्याय करेगा बस फिर द्वेष का खाएगा ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो ईश्वर न्याय कर लेगा आपका बीस लाख खा गया आपको वापस दे देगा ब्याज समेत दे देगा और उसने बीस लाख खा लिया उसका चालीस लाख ब्याज समेत वसूल कर लेगा वो कैसे करेगा वो सुन लीजिए फिर आप द्वेश को जीत सकते हैं नहीं तो नहीं जीत पाएंगे आपका 20 लाख रुपए खा लिया किसी ने नहीं देता तो ईश्वर आपको अगले जन्म में एक ऐसे धनवान व्यक्ति के यहाँ पैदा करेगा पैदा होते ही 40 लाख की संपत्ति वसूल हो जाएगी आ गया ना वसूल ब्याज समेत सब बात मिल गया वापिस बढ़िया धनवान के यहाँ पैदा करेगा पिछली सारी कसर निकल जाएगी ब्याज समेत आपको चालीस लाख की संपत्ति मिल जाएगी हो गया है और जिसने खा लिया बीस लाख उससे चालीस लाख वसूल करेगा कैसे करेगा उसको बैल बनाएगा घोड़ा बनाएगा गधा बनाएगा और वो बेचारा हंटर खाएगा और मजदूरी करेगा जब तक चालीस लाख चुकता नहीं हो जाए तब तक उसको मजदूरी करवाएगा एक जन्म दो जन्म चार जन्म बीस जन्म चुका भाई तू चालीस लाख तू उसका माल खाया जब तक चुपता नहीं होगा तब तक तुझे घोड़ा बैल गधा सुअर बनाता ही रहूंगा ऐसे वसूल कर लेगा तो जब उसको ईश्वर दंड दे ही देगा और आपका नुकसान की पूर्ति कर देगा फिर क्या टेंशन है ये धर्म उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो मस्त रहो इस तरह से करेंगे तो द्वेष नहीं होगा इस तरह से द्वेष भी नहीं करना इसका नाम है वैराग्य आप उसके बारे में सोचते ही नहीं सोचना ही बंद कर दिया ये वैराग्य है अगर आप सोचेंगे कि हमारे पैसे खा गया हमको बदनाम करता है हम पे आरोप लगाता है दुख देता रहता है आप ऐसे बार बार सोचेंगे तो आपका दुख बढ़ेगा और दुखी होंगे तो द्वेष भी होगा इसलिए द्वेष से बचने का रास्ता उसके बारे में सोचना ही बंद विचार ही उठाना बंद कर दो सोचना ही नहीं और 50 काम है करने को वो करो ना टाइम बहुत थोड़ा है काम बहुत ज्यादा है अपने और बहुत सारे काम है पढ़ाई लिखाई के ध्यान के व्यायाम के सेवा के परोपकार के इन कामों में बिजी रहो फालतू टाइम रखो ही मत के बेकार की बातें सोचते रहे उससे तो और द्वेष बढ़ेगा बोलिए साहब छोड़ दीजिए थोड़ा थोड़ा जोर से बोल रहे हां न्याय तो करेगा आपके नुकसान की पूर्ति तो ईश्वर कर देगा पर आप देश करेंगे तो आपको तो ये ये नुकसान भोगना पड़ेगा ये वो तो पैसा तो मिल जाएगा वो तो मिल जाएगा पर ये फालतू का नुकसान भोगना पड़ेगा आपके संस्कार बिगड़ेंगे फिर आपके दिमाग में गर्म गर्मी हो जाएगी फिर आप उसके विरुद्ध योजनाएं बनाएंगे फिर उल्टे सीधे कर्म करेंगे आपका भविष्य बिगड़ जाएगा संस्कार बिगड़ेंगे कर्म बिगड़ेंगे और आपका भविष्य खराब हो जाएगा उससे बचने का तरीका है बस ईश्वर न्याय कर लेगा उसको छोड़ दीजिए भूल जाइए जी तो वर्तमान में समस्या है, है वो करनी पड़ेगी वो तो भोगनी पड़ेगी इससे बचने का एक ही रास्ता है मोक्ष में जाओ यहाँ क्यों आए यहाँ क्यों आए जो संसार में आएगा उसको मार पड़ेगी उसको दुख भोगना पड़ेगा उसके साथ अन्याय होगा होगा होगा कोई ऐसा नहीं दुनिया में जिसने जन्म लिया हो और अन्याय से बच गया हो एक भी आदमी नहीं मिलेगा मेरी गारंटी आप ढूंढ लो एक आदमी मई नाम दूंगा मई नाम दू एक आदमी ढूंढ लो जिसके साथ अन्याय नहीं हुआ हो आज तक एक बार भी नहीं हुआ मई नाम दू आप में से है कोई फिर सबके साथ अन्याय होता है अरे सारी दुनिया जी रही हम भी जी लेंगे क्या मुसीबत आ रही है हम भी जी लेंगे इसी समस्याओं से बचने के लिए छूटने के लिए तो मोक्ष की जरूरत है वरना हम भी यहां नहीं रह लेते हम क्यों भाग रहे मोक्ष में इसीलिए तो भाग रहे हैं कि यहां न्याय नहीं मिलता किसी को भी नहीं मिलता बड़े बड़े राजाओं को नहीं मिलता फिर हम और आप क्या चीज़ है? तो अन्याय तो होगा जब तक यहां है तब तक ये सोच कर चले अन्याय होगा और उससे टक्कर लेंगे टक्कर लेने का मतलब अपना बचाव करेंगे लड़ाई नहीं करेंगे लड़ाई करेंगे तो फिर आप क्षत्रिय बन जाएंगे और क्षत्रिय बन गए तो मोक्ष नहीं होगा आपको ब्राह्मण बनना है वैरागी बनना है योगाभ्यासी बनना है अपना बचाव करना है झगड़ा नहीं करना अपना बचाव करके चुपचाप निकल जाओ मोक्ष में तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी जब तक मोक्ष नहीं होगा ये समस्याएं चालू रहेंगी और जब तक हैं तब तक हैं तब तक भोगना पड़ेगा भोगो जी आपका विचार ये है कि हमने उसके बीस खाए होंगे उसने अपने वसूल कर लिए वसूल कर लिए तो फिर शिकायत क्यों शांति से रहो तो हमने खाए था तो उसने वसूल लिया बात फिर कोर्ट में क्यों जाना फिर शिकायत क्यों करना पर ऐसे तो आप नहीं जी पाएंगे कि कोई आपका बीस लाख खा जाए बोले ठीक है हमने पिछला हिसाब चुपता हो गया फिर कोई आएगा वो दस लाख और खा लेगा आप कहेंगे हाँ ये भी मेरा पिछला चुपता हो गया आपका तो एक साल में दिवाला पिट जाएगा ऐसे नहीं जी सकते तो वो कोई प्रमाण नहीं है कि वो पिछले जन्म का लेना था उसने वसूल कर लिया ऐसा कुछ नहीं तो ये वैराग्य को स्थिर रखने का ये उपाय है राग भी नहीं होना द्वेष भी नहीं होना सुख लेंगे तो राग होगा दुखी होंगे तो द्वेष होगा न सुखी होना न दुखी होना न्यूट्रल पोजिशन जैसा मिल गया ठीक है जो हो गया सो ठीक है बस अपना काम चलाओ टाइम पास करो अपना वैराग्य प्राप्त करो और मोक्ष में जाओ लड़ाई झगड़ा नहीं करना एक आदमी ने कहा था जी मैं दस बजे आऊंगा आपने कहा ठीक है अब वो दस बजे नहीं आया साढ़े दस बजे आया आधा घंटा लेट किया उसने नुकसान तो किया अब हो गया सो हो गया अब खाम खा लकीर खीर पीटते रहो और आपका दिमाग खराब होगा खाम खां द्वेष बढ़ेगा उसको जैसे तैसे निपटाओ और स्वीकार करो ठीक है भाई हो गया सो हो गया चलो अब अगली बात करो क्या करना जो मुख्य काम है वो बताओ आधा घंटा लेट हो गया सो हो गया तो ये तीन शब्द हमेशा याद रखते हैं आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा बढ़िया हो जाएगा आप शांति से जिएंगे, दुखी नहीं होंगे वैराग्य को प्राप्त कर लेंगे नहीं तो हर कदम कदम पे दुखी होंगे उसने ऐसा क्यों किया उसने ऐसा क्यों नहीं किया सारी दुनिया इन दो बातों पर दुखी है पहली बात, वो ऐसा क्यों नहीं करता इस बात से लोग दुखी हैं आपको अच्छी ची लगती है उसको नहीं लगती आप कहते ये ऐसा क्यों नहीं करता अरे उसको समझ में नहीं आया वो नहीं करता आप क्यों परेशान हो काम <laughs> का दुखी हो रहा है वो ऐसा क्यों नहीं करता मैं यज्ञ करता हूं वो ये यज्ञ क्यों नहीं करता उत्तर सीधा सा है उसकी समझ में नहीं आया क्या उत्तर है नहीं आया तो नहीं करता आपको समझ में आया आप कर लो उसके समझ में नहीं आया वो नहीं करता आप क्यों दुखी हो रहा अच्छा दूसरी बात एक चीज आपको पसंद नहीं है दूसरे को पसंद है जो उसको पसंद है वो करता है आपको पसंद नहीं है आप कहते हैं ऐसा क्यों करता है इसका उत्तर है उसको समझ में आया इसलिए करता है उसको अच्छा लगता है इसलिए करता है सही गलत से कोई मतलब नहीं है व्यक्ति वो करता है जो उसको समझ में आता है जो समझ में नहीं आता वो नहीं करता चाहे वो सही हो या गलत हो ये तो बाद की बात है वो करता वही है जो उसको ठीक लगता है तो हर व्यक्ति की बुद्धि अलग है हर एक की रुचि अलग है हरेक के संस्कार अलग है तो व्यक्ति वही तो करेगा जो उसकी बुद्धि चलती है जितने उसके संस्कार हैं, जिसमें रुचि है वही तो काम करेगा ना उसकी रुचि अलग है आपकी अलग है वो अपने ढंग से जिएगा आप अपने ढंग से जिये क्यों दुखी हो रहे? आप 100 परसेंट किसी दूसरे की इच्छा से जी सकते हैं हैं? हाँ तो नहीं जी सकते सौ आप किसी की इच्छा से नहीं जी सकते तो दूसरा व्यक्ति भी सौ आपकी इच्छा से नहीं जी सकता फिर क्यों दुखी हो रहे आप खुद नहीं चल पा रहे उसकी तरह जैसे वो चलता है आप भी सौ परसेंट नहीं चल पा रहे वो भी नहीं चलेगा फिर क्यों परेशान हो रहे तो ये उत्तर आपके पास होना चाहिए ये उत्तर है तो आप द्वेष नहीं करेंगे क्रोध नहीं करेंगे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे शांति से जिये आपके पास ये उत्तर तैयार है उसकी जैसी बुद्धि वैसा करेगा मेरी बुद्धि जैसी है मैं वैसा करूंगा मुझे जो ठीक लगता है मैं करूंगा बस कोई राग नहीं द्वेश नहीं अपना मस्त रहो वाग अपना जीवन जियो इस तरह से चलना चाहिए ठीक हो गया तो ये हो गया अपर वैराग्य अब अगला सूत्र देखिए पर परवैराग्य बोलिए तत्परम पुरुष क्षातिर गुण वै त्रिष्ण्यम का मतलब वह वह का मतलब वैराग्य जो पिछले सूत्र में जिसकी चर्चा चल रही थी तत्व वैराग्य परम ऊंचा अब ऊंचा वैराग्य बता रहे हैं पीछे वाला छोटा वैराग्य था अपर वैराग्य था अब ये पर वैराग्य है ऊंचा वैराग्य है परम वह ऊंचा वैराग्य है जिसमें क्या होता है पुरुष ख्या पुरुष की ख्याति होने से पुरुष का ज्ञान हो जाने से ये बच्चे क्या जा रहे हैं छुट्टी होगी चलो ठीक है पुरुष ख्याति होने से पुरुष का अर्थ है यहां पर जीवात्मा अर्थ है जीवात्मा अभी मैंने निवेदन किया था कि दो प्रकार का वैरागी और दो प्रकार की समाधि अपर वैरागी से कौन सी समाधि सम्रज्ञा और पर वैरागी से असम्रज्ञा तो संभ्रज्ञा समाधि में किन किन वस्तुओं की अनुभूति बताई थी प्राकृतिक और जीवात्मा तो अंत में जीवात्मा की अनुभूति हो गई उस बात को यहां कह रहे हैं पुरुष ख्याति जीवात्मा की अनुभूति हो गई सम्रज्ञा समाधि में और उसकी अनुभूति हो जाने से क्या हुआ गुण वितुण से सभी गुणों से इच्छा हट गई वित्रिष्णा हो गई इच्छा हट गई इसका मतलब यह है जब अपर वैराग्य हुआ था तब सांसारिक सुखों की इच्छा हटी थी जो हम इंद्रियों से भोग रहे थे विषय सुख उससे इच्छा हट गई रूप रस गंध शब्द स्पर्श कोई भी इंद्रियो का विषय नहीं ले सुख नहीं लेना उसमें तो ये स्थिति तो थी अपर वैराग्य की लेकिन समाधि लगाने से जो सम्रज्ञात समाधि शुरू हुई इस अपर वैराग्य से जो सम्रज्ञात समाधि हुई उसमें अंदर से हमको सत्वगुण का सुख मिल रहा था सत्वगुण का सुख मिल रहा था सम्रज्ञांत समाधि में वो प्राकृतिक सुख था तो जब सम्रज्ञात समाधि होगी तो अंदर से सुख मिलेगा और उस सुख को भोगते भोगते जब जीवात्मा की अनुभूति हुई सम्रज्ञात समाधि में तो ये पता चला कि जीवात्मा में तो कोई सुख है ही नहीं सदुगुण में है और जीवात्मा में तो कोई सुख है नहीं अब जीवात्मा का सारा पता चल गया उसमें कुछ भी नहीं और हमें तो सुख चाहिए तो फिर ये तो अपने काम का नहीं है इसको छोड़ो और आगे चलो और आगे चलो जहां से बढ़िया सुख मिलेगा वहां तक पहुंचना अब बढ़िया सुख कहां से मिलेगा ईश्वर से इसलिए फिर क्या होगा कि एक तो जीवात्मा का स्वरूप पता चलेगा उसमें कोई सुख नहीं है तो उसमें जो रुचि थी वो खत्म हो गई और दूसरी बात जो सत्गुण का सुख मिल रहा था उससे इच्छा इसलिए हट गई कि यदि मैं ईश्वर को नहीं पकड़ता और इस सत्न का ही सुख लेता रहा सुख तो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है बढ़िया सुख मिल रहा है पर यदि मैं यहीं पर ही अटका रहा तो मेरा जन्म मरण नहीं छूट पाएगा मेरा मोक्ष नहीं हो पाएगा इसलिए मुझे सत्व का सुख भी छोड़ना पड़ेगा इसलिए समृद्धांत समाधि को भी छोड़ना पड़ेगा और, और आगे ईश्वर तक जाना पड़ेगा ईश्वर के साथ संबंध जोड़ूंगा तब ईश्वर से मुझे जो सुख मिलेगा वो सबसे बढ़िया सुख होगा और उसी सुख के प्राप्त करने के बाद जो मेरे अंदर क्लेश है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो पांच क्लेश है वो तभी सारे नष्ट होंगे और जब ये सारे क्लेश नष्ट होंगे तब जाके मोक्ष हो तो मुझे तो मोक्ष में जाना ये प्रकृति का सुख तो, तो, तो नहीं चाहिए छोड़ो इस तरह से उसको सत्रुगुण के सुख में भी वित्रृषणा हो गई उसको इच्छा नहीं रही कि अब इससे और आगे निकलते हैं इस काम को यही बंद करो इसका नाम है पर तो पर में उसको सिर्फ ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए धन नहीं चाहिए सम्मान नहीं चाहिए कोई पद नहीं चाहिए कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए उसको कितना ही प्रलोभन दो तो वो कह नहीं चाहिए ये सब बेकार है थोड़ी देर की बात है फिर खत्म कठोपनिषद में आपने नचिकेता की कहानी सुनी होगी नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन दिए यम ने तुम जमीन मांग लो हाथी घोड़े मांग लो बैंड बाजे मांग लो लम्बी उम्र मांग लो संपत्ति मांग लो सोना चांदी मांग लो हाथी घोड़े मांग लो ये मत पूछो मरने के बाद क्या होता है ये मत पूछो कुछ नहीं वर्ष तुमिया हो मुझे तो वही पूछना है जो मैंने पूछा ये हाथी घोड़े सब तुम्हारे मुबारक ये बैंड बाजे तुम्हें मुबारक ये नहीं चाहिए ये तो थोड़ी देर के थोड़ी देर के बाद खत्म इनका सुख तो क्षण ही ये नहीं चाहिए हाँ अभी जब तक हम समाधि लगाएंगे एक घंटा तब तक मिलेगा फिर शाम को लगाएंगे फिर मिलेगा फिर चालीस साल जिएंगे चालीस साल मिलेगा पर फिर मरने के बाद अगला जन्म होगा तो मोक्ष तो नहीं होगा हमारा तो प्रयोजन तब पूरा होगा जब मोक्ष हो तब प्रयोजन पूरा होगा और मोक्ष कब होगा जब पांच क्लेश दग बीज होंगे और वो कैसे होंगे ईश्वर की अनुभूति करने से होंगे अभी समृद्धात में ईश्वर की अनुभूति हुई नहीं जीवात्मा तक की हुई इसलिए वो काम बचा हुआ है, इसलिए असंप्रज्ञात में जाना होगा और असंप्रज्ञात समाधि का ये कारण है परवैराग्य तो इस संप्रज्ञात समाधि के सत्व में भी इच्छा हट जाएगी और ये विचार बनेगा कि बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसी से मेरा मोक्ष होगा तो जब ये स्थिति हो कि सिर्फ ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसका नाम परवैराग्य और जब ये व्यक्ति इच्छा करेगा मुझे सिर्फ ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो फिर वो दिन रात उसके पीछे लग जाएगा और जो व्यक्ति पूरी ताकत से किसी चीज के पीछे लग जाता है तो वो चीज उसको मिल जाती है तब फिर ईश्वर मिल जाएगा तब उसकी असम्रजात समाधि शुरू हो जाएगी तो ये है अब ये है पर वैरागी ऊंचा वैराग्य तो ये हमारा रास्ता है इस तरह से चलना है इसको आप समझ लीजिए इसको बार बार दोहराइए चिंतन मनन कीजिए और देखिए हम कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ तक जाना है और ये रास्ता है इस दिशा में चलना है बाकी कार्य कौन है मुख्य कार्य ये है इसमें पूरी शक्ति लगाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम पहुंच जाएंगे लौकिक इच्छा नहीं रहती सत्वगुण की समाधि की इच्छा रहती लौकिक तो हट गई लौकिक घटी तब तो अपर वैराग्य हुआ उस अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि हुई संप्रज्ञात समाधि में अंदर से सत्वगुण का सुख मिलेगा लौकिक इच्छा में तो बाहर से सुख ले रहा हूं बाहर वाला तो बंद हो गया अंदर वाला चालू है सत्गुण का अब पर में वो भी हट जाएगा वो भी नहीं चाहिए ईश्वर चाहिए ठीक हो गया निःशुल्क दी जाती है दी जा चुकी है अभी और दिन अभी कुछ नहीं दिया जो उनको किट दिए गए तशीर में दिए अभी सौ तक हम फ्री में दे सकते हैं उनके लिए ठीक है ठीक है सौ के बाद सौ तक फ्री और दो सौ की ले गए तो पचास में सौ रुपये की दे हाँ जी परवारा की ठीक, ठीक। हो गया समझ में आ गया ना अब अभी चलिए अगला सूत्र बोलिए अविद्या क्षेत्रम उत्तरे प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम अब पांच क्लेशों में जो सबसे मुख्य क्लेश है वो है अविद्या सबसे खतरनाक सबसे बड़ा बंधन का सबसे मूल कारण अविद्या जिसको हमने कल सांख्य में अविवेक नाम से पढ़ा था उसी का नाम अविद्या है और यहाँ सूत्र में उसकी चर्चा है तो ये कहते हैं अविद्या क्षेत्रम उत्तरे बाकी के जितने क्लेश हैं उन सबका नेता क्षेत्र प्रसव भूमि उत्पत्ति स्थान वो अविद्या है तो अविद्या सबसे बड़ा शत्रु है हमारा इसका नाश करना है महर्षि जी ने आर्य समाज का आठवां नियम बनाया क्या बनाया इसीलिए बनाया कि अविद्या का नाश करना है विद्या की वृद्धि करनी है बस यही एक काम है जो हमें मोक्ष तक ले जाएगा तो अविद्या क्षेत्रम हम उत्तरे शाम बाकी के चार क्लेश उत्तरे श्याम बाकी वाले जो चार क्लेश अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश इन चार क्लेशों का मूल कारण क्षेत्र अविद्या है और इनकी चार अवस्थाएं सूत्र में बताई बोलिए प्रसुप्त तनु विचिन्न उदार कितनी हुई एक और पांचवी है जो सूत्र में नहीं है भाष्य में उसका नाम है दग्ध बीज भाव ये पांच अवस्थाएं हैं क्लेशों की हा, हाँ लिखिए अपने हाथ से लिख लीजिए कैंट साइड में टिप्पणी में लिख लीजिए पांचवी अवस्था है दग्ध बीज भाव ये पांच अवस्थाएं होती हैं क्लेशों की तो ये क्या होती है थोड़ा इसको भी समझ लें उल्टे चलते हैं सबसे अंतिम जो सूत्र में शब्द है उदार उदार का मतलब है जो क्लेश इस समय हमारे व्यवहार में चल रहा है एक्टिवेट है जो चल रहा है उसका नाम है उदार एक व्यक्ति हलवा खा रहा है और उसको अच्छा लग रहा है स्वादिष्ट लग रहा है सुख ले रहा है हलवे का तो उसको हलवे में राग व्यवहार में चाड़ू ठीक है तो इसको बोलेंगे उदार ये राग नामक क्लेश की उदार अवस्था है क्या कहा बोलिए राग क्लेश की यह उदार अवस्था है वो व्यवहार में चल रहा है राग अब हलवा खा लिया पूरा हो गया भोजन समाप्त हो गया और वो चला अपने ऑफिस में ऑफिस पहुंच गया फिर वहां ऑफिस का काम शुरू कर दिया तो हलवे का जो राग था वो इस समय छुप गया खत्म नहीं हो गया छुप गया दब गया इस समय उसको ऑफिस के जो काम है उसमें राग उत्पन्न हो गया कि बॉस ने इतना काम दे रखा है फटाफट करना दो घंटे में नहीं तो फिर डांट पड़ेगी तो वो फिर अब अपने काम में मशगूल हो गया उसमें डूब गया और हलवे का राग भूल गया जो हलवे का राग था वो हो गया विच्छिन्न इससे उल्टे चलिए इससे पहला शब्द है विचिन्न विच्छिन्न छुप गया ऑफिस के कार्य का राग उभर गया हलवे का राग उसके नीचे छुप गया दब गया और फिर एक दो, दो बजे एक बजे लंच टाइम हो गया अब लंच टाइम में फिर खाना सामने आ गया और जो खाना सामने आया उसका राग उभर गया और काम वाले का नाम राग जो था वो नीचे दब गया जब भोजन सामने आया तो फिर राग उभर गया तो जो उभर गया वो है उदार जो छुप गया वो क्या वो विच्छिन्न तो ये सारा दिन ये चक्र चलता है जो वस्तु सामने आती है उसका राग उभर जाता है वो उधार हो गया और जो पीछे चली गई छुप गई ओझल हो गई उसका राग दब गया वो बिच्छि हो गया अब तीसरा शब्द उल्टे क्रम से तनु तनु का अर्थ है कमजोर एक दूसरा उदाहरण लेता हूं ऑफिस में उसने अपने छोटे कर्मचारी को एक काम बताया क्लर्क को ऑफिसर ने क्लर्क ने काम ठीक नहीं किया तो उसने देखा काम ठीक नहीं किया उसको ऑफिसर को गुस्सा आ गया और उसने ढांट पिला दी तुम इतने बड़े हो गए अब तक तुमको काम करना नहीं आता है हैं? इतना सा काम नहीं कर सकते तुम खूब डांट मिलाई गुस्सा आ गया ये क्रोध है द्वेष है ये द्वेष, नामक क्लेश उदार अवस्था में है चालू है व्यवहार में जब उसको गुस्सा आ रहा है और डांट लगा रहा है तो ये उदार अवस्था में है फिर थोड़ी देर में उसके पास एक वीडियो पे मैसेज आया व्हाट्सएप पर एक वीडियो मैसेज आया बड़ा अच्छा उसको देखकर वो खुश हो गया तो उसका खुश हो गया तो राग शुरू हो गया और जो कर्मचारी के प्रति द्वेष था वो दब गया छुप गया तो सुबह 11 बजे एक बार गुस्सा किया फिर दोपहर में 3 बजे एक बार गुस्सा किया फिर शाम को 5 बजे किया एक दिन में छह बार गुस्सा किया तो छह बार उसका द्वेष क्रोध उदार अवस्था में आया अगले दिन भी ऐसा ही हुआ अगले दिन भी वो हर रोज एक दिन में छह बार तो गुस्सा कर ही लेता है फिर उसने देखा इससे मेरा मूड बहुत खराब होता है मूड बिगड़ता है गुस्सा करने से और किसी ने उसको उपदेश भी दिया भाई गुस्सा मत किया करो शांति से दिया करो काम हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं उसको ठीक कर लो दुखी मत हो गुस्सा मत करो झगड़ा मत करो मन को शांत रखो और काम भी करो कर्मचारी को निर्देश तो दो बताओ पर तुम अंदर से दुखी मत हो अंदर से दिमाग ठंडा रखो ऊपर से नकली डांट मारो डांट तो लगानी पड़ेगी नहीं तो कर्मचारी सुधरेगा नहीं दंड के बिना कोई सुधरता नहीं <laughs> दंड तो देना पड़ेगा तो दंड दो पर ऊपर ऊपर से नकली गुस्सा अंदर से असली नहीं करना तो उसने अभ्यास शुरू किया भाई ठीक है अब मैं काम करूंगा डांटना पड़ेगा तो डांट भी लगाऊंगा पर मैं अंदर से दुखी नहीं होऊंगा अपना मन बुद्धि खराब नहीं करूंगा ठीक ठाक चढ़ूँगा अब उसने प्रैक्टिस किया अभ्यास किया तो एक साल तक अभ्यास किया फिर एक साल के बाद उसको इसका लाभ हुआ अब पहले दिन में छ बार गुस्सा करता एक वर्ष अभ्यास करने के बाद अब दिन में दो बार गुस्सा करता है ऊपर से चार बार नकली डांट और दो बार असली मतलब छ में से दो पर आ गया ठीक है ना पहले छह बार मूड खराब होता था अब दो बार होता है तो वो जो क्रोध था उसका संस्कार था द्वेश वाला वो कमजोर पड़ गया एक वर्ष मेहनत करने के बाद अब वो तनु हो गया कमजोर पड़ गया अब दिन में दो बार हमला करता है पहले छह बार करता था फिर उसने और मेहनत की अगले साल और मेहनत की और फिर उसको एक सप्ताह में एक बार गुस्सा आता था छह दिन तो शांति से निकल गए फिर सातवें दिन एक दिन तो गुस्सा आ ही गया उसको क्रोधा ही जाता है तो यह तनु होता जा रहा है पहले दिन में छह बार आता था फिर दिन में दो बार आने लगा फिर सप्ताह में एक बार आने लगा फिर और मेहनत की फिर महीने में एक बार आने लगा और कंट्रोल हो गया फिर छह महीने में एक बार गुस्सा आने लगा तो ये तनु हो रहा है कमजोर हो रहा है अब चौथा है प्रसुप्त इससे और पीछे वाला शब्द है प्रसुप्त फिर उसने और मेहनत की गुस्सा करना ही नहीं है और मेहनत की गुस्सा नहीं करना तो करते करते उसका अभ्यास अच्छा हो गया अब एक साल तक गुस्सा नहीं आया आया ही नहीं फिर और मेहनत की दूसरे साल भी गुस्सा नहीं आया फिर तीसरे साल भी नहीं आया चौथे वर्ष जाके एक बार गुस्सा आया अब ये क्या हो गया ये प्रसुप्त हो गया चार साल तक वो क्रोध द्वेष उसका सोता रहा जागा ही नहीं चार साल में एक बार जागा तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे प्रसुप्त हो गया जागा ही नहीं उसने कहा आज तो गुस्सा आ गया फिर भी गड़बड़ है अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ अभी इसको पूरा खत्म करना पूरा पांचवी अवस्था दग्ध बीज भाव इस स्टेज पर लाना है तो फिर वो वैराग्य बढ़ाया उसने फिर समाधि लगाई असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो गई ईश्वर की अनुभूति हो गई और उससे ज्ञान बल आनंद न्याय दया सेवा परोपकार बहुत सारे गुणों की प्राप्ति होगी और अब इन गुणों के कारण से उसने उस क्रोध को रगड़ना शुरू किया चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा करना ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए उठा हो जाए तोप चल जाए कुछ भी चल जाए मारधाड़ हो जाए बम फूट जाए कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना नुकसान होगा उससे बचने की कोशिश करेंगे आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे कर्तव्य का पालन पूरा करेंगे रक्षा भी पूरी करेंगे पर गुस्सा नहीं करेंगे गुस्से के पीछे पड़ के रगड़ दूंगा इसको खत्म कर दूंगा तो असम समाधि लगा करके उसने कई वर्ष तक मेहनत की बीस साल तीस साल पचास साल पचास साल लग जाएंगे पूरा रगड़ में बहुत टाइम लगेगा तो वर्षों तक वो लगा रहा और अंत में जाके उसने उसको दगदबीज कर दिया अब उसको कभी गुस्सा आता ही नहीं मन में भी नहीं आता वाणी से भी नहीं करता मन में भी गुस्सा नहीं आता इतना वो पक गया वैराग्य से योगाभ्यास से उसको पूरा दग्ध बीज बना दिया तो ये पांचवी अवस्था है अब कभी गुस्सा नहीं उठता कभी राग नहीं उठता कभी द्वेष नहीं होता कभी अविद्या नहीं सताती कोई समस्या नहीं है सब खत्म तो ये पांचवी अवस्था है दग्ध बीज दग्ध का अर्थ है जला देना दग्ध का अर्थ है भून देना जला देना और बीज गेहूं का बीज चने का बीज कोई भी बीज जो हम खेत में डालते हैं अगर आपके पास गेहूं का बीज है चने का बीज है उसको आपने भट्टी में भून दिया अग्नि में अब वो जले गया अब उस जले हुए बीज को खेत में डालो उगेगा अब नहीं हो तो वो जला हुआ बीज उसका अंकुर नहीं फूटेगा उसकी शक्ति खत्म होगी तो जैसे वो बीज अब नहीं फूटता उसकी शक्ति समाप्त कर दी अग्नि से ऐसे ही समाधि में जो ईश्वर से ज्ञान मिलता है वो अग्नि है क्या है वो जो तत्व ज्ञान मिलता है समाधि में ईश्वर से प्राप्त होता है वो है अग्नि उस ज्ञान की अग्नि में इस राग द्वेष अविद्या काम क्रोध लोभ ईर्षा अभिमान जितने भी सारे क्लेश हैं इन सब सबको योगाभ्यासी व्यक्ति भून देता है जला देता है वैसे ही जैसे आपने भट्टी में गेहूं का बीज भून दिया चने का बीज भून दिया जैसे भुना हुआ बीज खेत में नहीं उगता ऐसे ही भुने हुए पांच क्लेश अब अगला जन्म पैदा नहीं कर सकते, खत्म बस इसके बाद मोक्ष हो मोक्षे यहां तक पहुंचना है लगाइए जोर देखें कौन कितनी जल्दी पहुंचेगा <laughs> जोर लगाइए कब पहुंचते ठीक हो गया तो ये पांच अवस्थाएं हो गई क्लेशों की ये सूत्र पूरा हो गया और आगे चलिए बोलिए प्रकाश, प्रकाश क्रिया, क्रिया। स्थितिशीलम स्थिति भूतेंद्रियात्मकम भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम अब ये दृश्य जगत की बात सुना रहे हैं संसार जो प्रकृति से बना संसार है वो संसार कैसा है उसकी चर्चा है तो इसमें तीन शब्द हैं प्रकाश क्रिया स्थिति आगे शब्द है शीलम शील का अर्थ है स्वभाव ये प्रकाश क्रिया और स्थिति तीनों के साथ शील शब्द को जोड़ेंगे तो तीनों के साथ जोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा प्रकाश शीलम क्रियाशीलम और स्थितिशीलम ये तीन स्वभाव वाला ये जगत है दृश्यमान जगत ये जगत तीन स्वभाव वाला है एक तो इसमें प्रकाश है यह सूर्य चमक रहा है चांद चमक रहा है अग्नि चमक रही है यह सारा प्रकाश है और दूसरा है क्रिया ये पृथ्वी घूम रही है एटम्स घूम रहे हैं सारी सृष्टि में सब पदार्थ गतिशील है ये जो क्रिया हो रही है ये दूसरा स्वभाव है और तीसरा है स्थिति स्थिरता मकान खड़ा हुआ है पर्वत भी अपनी जगह पर है ठीक है ये बहुत सारी चीजें अपने अपने स्थान पर है अलमारी अपनी जगह रखी है उसमें स्थिरता है भार है स्थिरता है वो टिका हुआ है हर जगह पर हर वस्तु अपने अपने स्थान पर टिकी हुई है ये है स्थिरता ये तमोगुण के कारण से है यह तीन स्वभाव तीन गुणों के कारण से है प्रकाश सत्युगुण के कारण है क्रिया रजोगुण के कारण है और स्थिरता तमोगुण के कारण है तो पता ये लगा कि इस जगत में तीन प्रकार के परमाणु है और यह उनका स्वभाव है प्रकाश गति और स्थिरता ऐसे स्वभाव वाला दृश्यम अंतिम शब्द है दृश्यम ये जगत है ये संसार है और अभी संसार के अंदर क्या क्या वस्तुएं हैं उसको बताते हैं भूत इंद्रियात्मक इसके दो भाग कर दिए संसार के सब पदार्थों के दो काम एक भूत और एक इंद्रिया तो संख्य के हिसाब से जो कल चर्चा चल रही थी कल या परसों प्रकृति से ईश्वर ने पहले क्या बनाया मातत्व फिर क्या बनाया अहंकार फिर क्या बनाया मन इंद्रिया तनमात्राएं और तन्मात्राओं से क्या बनाया पंचमाभूत तो पंचमाभूत ये भूत हो गए और जो पांच तन्मात्राएं हैं वो सूक्ष्म भूत हैं, उनका नाम भी भूत है ये है भूत वो भटकने वाला कोई भूत नहीं है हाँ जो भूत प्रेत बोलते ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं भूत तो ये है पृथ्वी भूत है जल भूत है अग्नि भूत है ये हैं भूत और ये भूत नहीं महाभूत है इनका नाम है पंच महाभूत महाभूत इसलिए कि स्थूल जो स्थूल है वो महाभूत है और जो सूक्ष्म है वो तन्मात्रा है उनका नाम है सूक्ष्म भूत तो पांच सूक्ष्म भूत और पांच स्थूल भूत यह दस चीजें मिलाकर के सूत्र में लिखा है भूत ये भूत का अर्थ हो गया दस चीज पांच तन मात्राएं और पंच महाभूत पृथ्वी आदि ये तो हो गया भूत और दूसरा है इंद्रिय इंद्रिय शब्द से तेरह चीजें लेंगे जो सबसे पहली वस्तु थी बुद्धि अहंकार मन तीन ये हो गए और पांच हम पांच कर्मेन्द्रिय दस ये हो गए दस और तीन बस सारे जगत के दो पार्ट कर दिए दो हिस्से एक भूतात्मकम एक इंद्रियात्मकम भूत स्वरूप वाला और इंद्रिय स्वरूप वाला आत्मक शब्द का अर्थ है स्वरूप वाला आत्मा का स्वरूप जैसे हम कहते हैं जी आप परी खंडनात्मक भाषा बोलते हैं खंडनात्मक खंडन, खंडन स्वरूप वाली मंडनात्मक मंडन स्वरूप वाली तो यहां है भूतात्मक और इंद्रियात्मक भूत स्वरूप वाला और इंद्रिय स्वरूप वाला तो ये जगत भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला है दस भूतें तेरह इंद्रिया टोटल कितनी हुई तेईस चीजें तो तेईस चीजें ईश्वर ने बनाई ये जगत है जो ईश्वर ने बनाया और मूल प्रकृति चौबीसवां एक चौबीसवा मूल प्रकृति अनादि 24 जड़ पदार्थ हैं संख्य योग की भाषा में 24 पदार्थ जड़ हैं एक मूल प्रकृति अनादि नित्य और 23 उससे उत्पन्न हुए विकार इसको विकार या विकृति कहते हैं हाँ विकृति कहेंगे विकार कहेंगे जगत कहेंगे संसार कहेंगे अब तो एक शब्द और बच गया वो देखिए भोग अपवर्ग अर्थम अर्थ कहते हैं प्रयोजन को यह जो जगत है इसके दो प्रयोजन है एक है भोग दूसरा अपवर्ग ईश्वर ने इस जगत को बनाया भोग के लिए बनाया और अपवर्ग के लिए बनाया इन दो प्रयोजनों से बनाया जगत से हमको दो प्रयोजन सिद्ध करने हैं भोग शब्द के लोग दो तरह से अर्थ करते हैं एक तो यह कि भाई संसार में बहुत सारी चीजें इनका भोग कर लो खा पीलो मजा कर लो पार्टी में जाओ डांस करो इसका मजा लो एक तो यह अर्थ होता है भोग का और दूसरा यह होता है कि हमने जो पिछले कर्म कर रखे हैं पिछली सृष्टि में उन हमारे पिछले कर्मों का फल भोगना बाकी है तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ईश्वर ने हमको ये शरीर मन इंद्रियां बुद्धि आदि सारे पदार्थ बनाकर दिए तो दूसरा अर्थ हुआ कर्मों का फल भोगना यहां सूत्रकार दूसरा अर्थ को कहना चाहते हैं पार्टी में डांस करना वो नहीं मौज मस्ती करना वो नहीं इस काम के लिए नहीं बनाया जगत जगत तो इसलिए बनाया था कि अपने मन इंद्रियां शरीर साधन प्राप्त करो वेदों को पढ़ो तपस्या करो, करो समाधि लगाओ मोक्ष में जाओ मुख्य प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति है जिसके लिए लिखा है अपवर्ग अपवर्ग का मोक्ष तो मोक्ष प्राप्ति मुख्य प्रयोजन है सृष्टि बनाने का और जितना जितना भोग इस मोक्ष प्राप्ति में सहायक है बस उतना ही इस सूत्र में भोग शब्द का अर्थ है खाना पीना जीना अपनी सुरक्षा करना बुद्धि बढ़ाना शास्त्र पढ़ना ये सारा भोग है और ये हमारे पिछले कर्मों से हमको मिला है जिसने अच्छे काम किए उसको मनुष्य बना दिया ईश्वर ने और अच्छे माता पिता दे दिए और अच्छी वेदों की विद्या दे दी अच्छे गुरुजन मिल गए अच्छी सुविधाएं मिल गई ये उसका भोग है जिसने अच्छे काम नहीं किए उसको सामान्य माता पिता दे दिए और बहुत ज्यादा खराब किए तो पशु बक्शी बिच्छू बना दिया मगरमच्छ बना दिया जब अपना दंड भोगो, तो पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए एक प्रयोजन और आगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन दो प्रयोजनों से दृश्य ये जगत बनाया गया ईश्वर ने बनाया ये हो गया सूत्र अठारवा ठीक है स्पष्ट है चलिए आगे चलते हैं अब एक व्यक्ति ने योगाभ्यास किया है और धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपर वैराग्य प्राप्त कर लिया और अपर वैराग्य प्राप्त करके उसको सम्प्रज्ञात समाधि भी मिल गई सम्प्रज्ञात समाधि में उसको सूक्ष्म तत्वों का मन इंद्रियों का तन का बुद्धि आदि का साक्षात्कार हो गया और जीवात्मा का भी हो गया ऐसा ऐसा हो गया तो सम्रज्ञात समाधि उसने प्राप्त कर ली तो जब अच्छी तरह यो योग्यता बना ली सम्रज्ञा समाधि की तो लोगों ने देखा भाई आपने तो बहुत अच्छी तपस्या कर ली आपकी तो बहुत अच्छी प्रगति हो गई तो अब क्या होगा संसार के लोग बड़े लो, लो, लो, बड़े सेठ लोग धनवान लोग संपत्तिशाली लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे राजा और कलेक्टर डीएसपी आदि लोग वो उसको निमंत्रण देंगे आपने बहुत तपस्या कर ली आ जाओ आ जाओ अब हमारी एक संस्था बना रहे हैं आपको उसका अध्यक्ष बना देंगे और हमारी संस्था चलाओ ऐसे ऐसे उसको निमंत्रण देंगे तो कहते हैं उस समय सावधान रहना उस प्रलोभन में फंसना नहीं नहीं तो मारे जाओगे फंसना नहीं सूत्र पढ़िए अगला स्थानिक उपनिमंत्रणे संग समय अकर्ण पुनः अनिष्ट प्रसंगा सूत्रार्थ हिंदी में पढ़ता हूं मैं समाज में उच्च स्थान प्राप्त लौकिक व्यक्तियों अर्थात राजा महाराजा धन बल ऐश्वर्य संपन्न व्यक्तियों के द्वारा निमंत्रित किए जाने पर आसक्ति और अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से योगी के योग मार्ग से विचलित होने का अवसर उपस्थित हो जाता है वो फिर वापस भटक जाएगा मुश्किल से तो आया था निकल के दुनिया से राग द्वेष से छूट के यहाँ तक आया और लोगों ने प्रलोभन दिया वो वापस फंस गया फिर बैक टू दैविलियन फिर वापस नीचे उतर जाएगा खतरा है उसको इसलिए वहां चक्कर में नहीं आना लोग आपको बहुत सारे निमंत्रण देंगे फंसना नहीं कहीं पर तो स्थानीय स्थानीय कार्क हो गए जो स्थान वाले लोग है संपत्ति वाले सेठ लोग और धनवान दूसरे दूसरे लोग अधिकारी लोग वो जब आपको निमंत्रण देंगे आइए आइए आपने बहुत तपस्या कर ली आपको इतना संपत्ति मिलेगी इतना मकान जमीन मिलेगी संस्था मिलेगी ये मिलेगी वो मिलेगी आपने बहुत तपस्या की है आप इन चीजों को स्वीकार करें और यहाँ खाना पीना मौज मस्ती करना बहुत तपस्या कर ली अब थोड़ा इसका भी लाभ ले लो ऐसे ऐसे लोग निमंत्रण देंगे उस स्थिति में दो काम नहीं करना संघ और समय संघ का अर्थ है भोग वापस उन चीजों का भोग नहीं करना अर्थात उनमें फिर से सुख नहीं लेना सुख छोड़कर आए थे वैराग्य प्राप्त किया फिर सुख लेने लगे फिर राग हो जाएगा तो फिर वहां उन चीजों के चक्कर में नहीं फंसना प्रलोभन में नहीं आना और स्मय समय का अर्थ है अभिमान अभिमान नहीं करना कि अब तो मैं बहुत वीआईपी हो गया हूं अब तो बड़े बड़े सेठ आते हैं मेरे पास सब पाउ छूते हैं नमस्ते करते हैं सैल्यूट मारते हैं सम्मान देते हैं बहुत पैसा भी देते हैं और सम्मान देते हैं फूल हार पहनाते हैं फोटो भी छपती अखबार में टीवी में भी लेक्चर आते हैं हमारे अब तो हम बहुत वीआईपी हो गए अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं अब किसी से क्या बात करनी छोटे आदमी से इस तरह के अभिमान नहीं करना भोगो में नहीं फंसना और अभिमान नहीं करना ये दो काम करने से क्या होगा पुनः अनिष्ट प्रसंग फिर वापस सत्यानाश हो जाएगा जहां से आए थे वापस वहीं पहुंच जाएंगे तो क्या करना वहां सावधान रहना अब क्या सोचना व्यास में बहुत अच्छा लिखा है उसमें लिखा है कितनी मुश्किल से तो मैं इस राग द्वेष की भट्टी से निकल के आया था बाहर संसार में दुनिया जल रही है आग में जल रही है राग द्वेष की या ना सुबह से रात तक सारा दिन लोगों के दिमाग में राग द्वेष राग द्वेष चलता रहता है तो मैं भी तो कभी ऐसा ही था राग द्वेश में फंसा हुआ था मुश्किल से तो बाहर निकला और अब फिर मैं इस चक्कर में पडूंगा तो मेरा सर्व सर्वनाश हो जाएगा फिर मैं वापस वैसे ही हो जाऊंगा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा मैं फंसने वाला नहीं हूं अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ अभी मुझे और आगे जाना है अभी ईश्वर साक्षात्कार करना है अभी असम्रज्ञा समाधि बाकी है अभी पांच क्लेश दगदबीज करना बाकी है अभी मैं नहीं फंसने वाला तो व्यक्ति सावधान रहे इन भोगों में दोबारा न फंसे ये उसको सूचना दी सावधानी के लिए ठीक हो गया चलिए अगला सूत्र बोलिए कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिना त्रिविधम इतरेश अब जो योगी व्यक्ति है उसके कर्म कर्म कैसे होते हैं वो बताते हैं चार प्रकार के कर्म होते हैं कुल मिलाकर कितने एक होते हैं निष्काम कर्म कौन से और तीन होते हैं सकाम कर्म तीन आज सुबह यज्ञशाला में जो बात चल रही थी तीन कर्म वहां बताए थे शुभ कर्म अशुभ कर्म मिश्र ये तीन है सकाम कर्म चौथे निष्काम कर्म इस सूत्र में कह रहे हैं जो योगी लोग होते हैं ऐसे वैरागीवान योग अभ्यास करने वाले समाधि वाले वो चौथे प्रकार के कर्म करते हैं निष्काम कर्म करते हैं सूत्र में लिखा है अशुक्ल अकृष्ण शुक्ल माने सफेद कृष्ण माने काले सफेद मतलब शुभ कर्म काले मतलब अशुभ कर्म अशुक्ल अकृष्ण सफेद भी नहीं काले भी नहीं दोनों नहीं बल्कि निष्काम कर्म तो ये शुक्ल शुभ कर्म है सकाम कर्म है कृष्ण काले कर्म है अशुभ कर्म है सकाम कर्म है और तीसरे शुक्ल और कृष्ण मिश्रित वो तीसरे मिश्रित वो भी सकाम है तो सुबह जो उदाहरण दिए थे आतंकवादी ने गोली मारी ये अशुभ कर्म था सैनिक ने चार आतंकवादी मारे ये शुभ कर्म था डॉक्टर वाला और बुक पब्लिशर वाला मिश्रित कर्म था ये तीनों सकाम कर्म है क्योंकि इनका उद्देश्य है भौतिक सुख की प्राप्ति करना सांसारिक सुख की प्राप्ति करना सकाम और निष्काम की परिभाषा मेरे साथ साथ बोली जिन कर्मों का उद्देश्य सांसारिक सुख, सुख की प्राप्ति करना हो, करना हो। उनका, नाम उनका नाम सकाम कर्म है ये सकाम कर्म हो गया हम क्यों कर रहे हैं हमें धन मिलेगा सम्मान मिलेगा प्रतिष्ठा होगी पद मिलेगा ये होगा वो होगा भौतिक सुख मिलेगा इस परपस से कर रहे हैं वो सकाम कर्म आप अब निष्कां जो कर्म मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से, से। किए जाते, जाते हैं उनका नाम निष्काम कर्म है तो यह निष्काम है कि हमें धन सम्मान कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसलिए हम काम कर रहे हैं क्योंकि मन में कुछ ना कुछ इच्छा तो रहेगी वो तो पहले ही बताया था इच्छा तो स्वाभाविक है जीवात्मा के गुणों में इच्छा गुण स्वाभाविक है वो तो छूटती नहीं तो मोक्ष की इच्छा रख के यदि हम काम करते हैं तो निष्काम तो कह रहे हैं योगी व्यक्ति क्या इच्छा रख के करता है वो विद्या पढ़ता है पढ़ाता है देश भर में घूमता है प्रचार करता है सेवा करता है अच्छी अच्छी सलाह देता है लोगों के दोष छुड़वाता है उनको सही रास्ता बताता है अच्छे गुण स्थापित करता है ये सारे जो काम करता है वो किस पर्पज से करता है पैसे कमाने के लिए या मोक्ष के लिए इसलिए उसके कारण निष्काम कर्म होते हैं तो जो मोक्ष की भावना से करता है उस योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण शुभ अशुभ नहीं करता वो निष्काम कर्म करता है और इधरे शाम त्रिविधम बाकी जो सांसारिक लोग हैं उनके तीन तरह के कर्म हैं कोई शुभ कर्म करता है कोई अशुभ करता है कोई मिश्रित करता है एक ही व्यक्ति कभी शुभ करता है दो घंटे बाद वो अशुभ करता है और अगले दिन मिश्रित करता है पर सांसारिक व्यक्ति तीनों तरह के कर्म करता रहता है योगी व्यक्ति निष्काम कर्म करता है इसलिए तो कल कहा था धंधा बदलो धीरज भाई कल बताया था उसमें गड़बड़ करनी पड़ती है धंधा बदलो हमारी तरह काम करो कोई झंझट ही नहीं निष्काम कर्म करो मोक्ष में जाओ ठीक <laughs> हो गया हाँ जी बोली ठीक अब इसका उत्तर सुनिए तीन तरह के सकाम कर्म शुभ अशुभ मिश्रित मोक्ष फल अच्छे कर्मों का होना चाहिए या बुरे कर्मों से भी मोक्ष मिल सकता है अच्छे से बुरे से तो नहीं मिलेगा अब जो तीन सकाम कर्म है इनमें पहला है शुभ कर्म यही शुभ कर्म सकाम भी हो सकता है यही शुभ कर्म म भी हो सकता है बताया था ना पीछे भावना को चेक करिए भावना कौन सी प्रवृत्ति दोष जनित अर्था फलम सुबह बताया था क्रिया के साथ साथ भावना को भी देखे यदि वो शुभ कर्म सांसारिक धन सम्मान प्राप्ति के लिए किया जा रहा है तो वो ही कर्म से कम हो जाएगा मैं विद्या पढ़ाता हूँ प्रचार करता हूँ अच्छी सलाह देता हूँ लोगों के दोष छुड़वाता हूँ ये जो मेरा कर्म है शुभ कर्म है अगर मैं ये सारे काम धन सम्मान प्राप्ति के लिए करता हूँ तो ये कौन से कर्म हो जाएंगे यही सकाम कर्म हो जाएंगे और यही के यही काम में अगर मोक्ष के लिए करता हूं तो यही निष्काम हो जाएंगे तो एक ही कर्म सकाम भी हो सकता है निष्काम भी हो सकता है पता कैसे चलेगा वो भावना से पता लगेगा किस भावना से हमने वो कर्म किया ठीक है तो अभी शुभ कर्म का ही केवल मोक्ष फल होता है अशुभ कर्म का फल मोक्ष होता है क्या अच्छा जो मिश्रित कर्म है उसमें भी कुछ गड़बड़ है मिक्स है तो गड़बड़ उसमें भी है क्या उसका फल मोक्ष हो सकता है तो इतनी चर्चा का सार ये हुआ कि तीन प्रकार के जो कर्म हैं शुभ अशुभ और मिश्रित इन तीन में से मोक्ष फल केवल शुभ का ही हो सकता है अशुभ का फल तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं और मिश्रित का भी नहीं मिलेगा केवल शुभ कर्म का फल मोक्ष हो सकता है यदि भावना मोक्ष वाली हो तो अब आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है दूसरे संप्रदाय वाले लोग जो मोक्ष की भावना से कर्म कर रहे हैं भावना तो ठीक है पर जो उनकी क्रिया है क्या वो शुभ हो रही है अशुभ है इसलिए उसका फल मोक्ष नहीं मिलेगा हो गया ना समाधान तो अशुभ कर्म का फल मोक्ष नहीं मिलेगा मिश्रित का फल भी मोक्ष नहीं मिलेगा भावना जो भी हो इसलिए वह केवल भावना से फल का निर्णय नहीं होता वेद के अनुसार भावना भी शुद्ध होनी चाहिए और कर्म भी शुद्ध होना चाहिए तब जाके मोक्ष वाली भावना से वो निष्कामतर्म बनेगा और उसका फल मोक्ष मिलेगा ठीक है जी चलिए आज इतना ही रखते हैं घंटी बज गई समय पूरा हो गया एक दो सूचनाएं हैं वो मैं आपको दे देता हूं